सिस पास थे उनसे का देखो ये सकलिन इनकी वो प्रश्न सकल तो ऐसी है कि मिक्खी मक्खियां भी बिन बिनाने में संकोच करें सम्राट तो एक दिमाग बबूला हो गया ये क्या बात हो रही मुंह धो क्या उस फकीर ने कहा चार से दिन पहले दाल भात खाया होगा वो भी लगा है